रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक एक भाग किस प्रकार मरीजों का पुनर्वास केंद्र में स्वागत होता है और उनका इलाज किया जाता है यह वर्णन पढ़ने लायक है मरीज देश के सभी हिस्सों से बिना खबर दिए वहां पहुंचते हैं अक्सर उनके साथ कोई रिश्तेदार होता है सबसे पहले उन्हें कहा जाता है कि वे सुरक्षित अस्पताल पहुंचने की खबर टेलीफोन से अपने घर वालों को दे दे अस्पताल में भोजन आवास और सारा उपचार मुफ्त होता है प्रत्येक मरीज को एक साधारण थैला दिया जाता है जिसमें साबुन मंजन ब्रश थाली मग और एक शामिल होता है इन सब वस्तुओं से लाइस होकर मरीज पुनर्वास केंद्र के आंगन में प्रवेश करता है। आंगन में पहले ही बहुत से विकलांग होते हैं, वे उस नए मरीज को समझते हैं, उसकी निजता का सत्कार करते हैं और इस सामूहिक अनुभव से मरीज के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों में इजाफा होता है उपचार पूरा होने के बाद मरीज को घर जाने के लिए ट्रेन का मुफ्त टिकट और यात्रा के लिए भोजन का एक पैकेट भी दिया जाता है मैक्स से पुरस्कार के वाचक पत्र से उधारण नए पैर का नाप लेने और उसे लगाने में लगभग एक घंटे का समय लगता है हर मरीज की विशिष्ट जरूरतों के हिसाब से ही उसका पैर बनाया जाता है जयपुर फुट को पहनने के बाद व्यक्ति आसानी से खेत में काम कर सकता है पेट पर चढ़ सकता है रिक्शा चला सकता है वो खाबड़ जमीन पर चल सकता है और यहां तक कि नृत्य भी कर सकता है पश्चिमी देशों में विकलांग मरीज अक्सर बूढ़े लोग होते हैं, जबकि भारत में ऐसे मरीज अक्सर युवा और गरीब प्रवासी मजदूर होते हैं। 1978 में डॉ. सेठी को उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षक के रूप में बीसी राय पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1981 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से से किया। किया उसी वर्ष उन्हें सेवा के लिए से पुरस्कार से भी किया गया। डॉक्टर सेठी उच्च कोटि के विद्वान थे उनकी पेड़ों तथा फूलों में गहरी रुचि थी उन्हें पुस्तकों से प्रेम था और वे भारतीय शास्त्रीय राग पश्चिमी जज राग और लोक संगीत सुनना पसंद करते थे वे कभी किसी सामाजिक क्लब के सदस्य नहीं बने और ना ही कभी वे छुट्टी पर गए वे खाली समय अपने परिवारजनों पत्नी सुलोचना तीन बेटियों और एक बेटे के साथ घर पर ही बिताना पसंद करते थे छ जनवरी 2008 को 80 वर्ष की आयु में डॉक्टर सेठी का देहांत हुआ जयपुर फुट पर डेविड सुजुकी ने कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन के लिए एक वृत्तचित्र का निर्माण किया नाचे मयूरी नामक हिंदी फिल्म ने जयपुर फुट को सदा के लिए अमर कर दिया है यह सदाबहार फिल्म एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी सुधा चंद्रन के बारे में है प्रसिद्ध के शिखर की ओर बढ़ती हुई इस नृत्यांगना को एक हाथ से मै अपना एक पैर खोना पड़ा था उन्होंने जयपुर फुट लगाया फिर से नृत्य किया और सफलता की बुलंदियों को छुआ